तो अंध में हम ये कर करके समाप्त किए थे कोई भी जो कर्म होता है चाहे अग्निहोत्र हो चाहे अश्वमेध हो यह दो पात्रों के अंदर ढका हुआ ही सदा रहता है तो नीचे का जो ढकन है उसके लिए अनुयाज नी, नीचे का जो ढक्कन है उसके लिए प्रयाज नाम है प्रयाज उसके बाद में ऊपर का जो ढक्कन होता है उसके लिए अनुयाज नाम है अनुयाज यानी कर्मकांड की जो पद्धति होती है प्रयाज और अनियाज के बीच में ढका रहता है तो यह पूर्व मीमांसा के सिद्धांत के अनुरूप है कल्पशास्त्र के सिद्धांत के अनुरूप है कोई भी कर्म हो उस कर्म को प्रयाज अनियाजों के बीच में रखना तो प्रयाज का मतलब क्या है यजन कर्म करने से पहले जो क्रिया की जाती है और प्रयाज है जिसका मतलब है प्रीपेड यूज करने से पहले पैसा भरेंगे तो प्रीपेड है यूज करने के बाद पैसा देते तो पोस्टपेड हो गया तो इसी प्रकार प्रयाज नाम है याज का मतलब क्या है यज प्रयाज का मतलब यज्ञ से पहले यज्ञ की प्रारंभिक क्रियाएं या कर्म पूरे होने के बाद अनु पीछे याज उसको कंक्लूड करेंगे ना उसको कहते हैं अनुयाज तो हमारे सामान्य प्रकरण को हम देखेंगे ना सामान्य प्रकरण के अंदर ये प्रयाज है और अनुयाज है कर्म नहीं सामान्य प्रकरण जो है संस्कार विधि का यह कोई कर्म नहीं फिर क्या है इसके अंदर कर्म के प्रयाज और अनियाज है समझ में आ गई ना एक ऐसे पता लगेगा इसमें प्रयाज अनियाज ही है कर्म नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले से कह दिया हर एक कर्म के ये सामान्य प्रकरण है यानी इसमें विशेष प्रकरण नहीं।, नहीं तो इस विशेष प्रकरण को कहां रखेंगे जैसे कि किसी वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए यह तरीका अपनाई जाती है कैसे छोटी वस्तु हो इसके अंदर रखता है ढक लेता है तो इस पुस्तक के इस तरह के पन्ने इस तरह के पन्ने के बीच में हमारी वो वस्तु यदि किताब से छोटी हो इसके अंदर आघात के बिना क्षत के बिना नष्ट हुए बिना कोई स्क्रैच मोड आए बिना उसके अंदर जैसे सुरक्षित रहता है उसी प्रकार आ प्रयाज अनयाजों के बीच में हमारी कर्म की पद्धति सुरक्षित रहती है यानी कर्म की पद्धति को वहां सुरक्षित रखता है इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं प्रत्येक संस्कार के प्रारंभ में सामान्य प्रकरण में लिखे अग्न से लेकर केव सफिता प्रसुव यत्न यहां तक के प्रोक्षण आदि करके इस संस्कार के अंतर्गत क्रियाओं को करना इस संस्कार के अंतर्गत क्रियाओं को करना तो जगह जगह पर लिखते हैं कभी कभी लिखते हैं इंद्राय स्वाहा पर्यंत आहुदी देने के बाद इस कर्मक के अंतर्गत इन आहुदियों को देना तो उसका उद्देश्य क्या था पूर्ण रूप से वैदिक प्रणाली के आधार पर उस परंपरा के अनुरूप होकर के प्रयाज अनियाजों के बीच में कर्म पद्धति को रखना था प्रत्येक कर्मों में देखिए पूरी क्रिया नहीं लिखेंगे तीन पांच घी पर, पूर्व दिशा से लेकर के देवा संविदा का प्रसव एक चार जल बिछाना उसके बाद में क्या होता है उसके बाद में प्रत्येक कर्मकांड के जो विशेष आहुदिया है बीच में दी जाती है कुंड के बीच में नहीं है? कुंड के बीच में नहीं बीच में की जाती एक है आ ये दोनों अनियाजों अनियाज प्रयाजों के बीच में न कि कुंड के बीच में समझ में आ आगे ना अब इसलिए ये जो सामान्य प्रकरण जो होता है ये कोई कर्मकांड नहीं परंतु परंपरा की जानकारी न होने के कारण मीमांसा आदि शास्त्रों को न पढ़ने के कारण वेद को भी शुरू से लेकर के अंत तक खंडशा नित्य न पढ़ने के कारण क्या हो गया हमने यह सामान्य प्रकरण को आ, कोई कुछ भी करने के लिए नहीं है तो सामान्य प्रकरण को उठा लेते हैं जो उर्दा राहु दे देते हैं बाद में सामग्री बेची जाती है ना तो दो मंत्र के प्रयोग करते हैं एक गायत्री मंत्र एक त्रम्बक अब हम बहस नहीं करते जिस जमाने में अग्नि जला करके जिसके अंदर घी की एक भी आहुदी जहां नहीं दी जाती है इस अवस्था में ये जो कर रहे हैं जिसमिन देशे द्रुमो नास्ती तस्मिन देशे एरंडे द्रुमाय देते वहां एरणे को पेड़ कहेंगे एक ज्योतिषी की बात आई एक ज्योतिषी की बात तो घर में बहुत कष्ट हो रहा था तो ज्योतिषी को बुलाए जो कौड़ी होते ना कौड़ी लगा कर के वो प्रश्न कर रहा था फिर उन्होंने कौड़ी को भाग किया राशियों में रखे फिर देखा तो उन्होंने बोला आपके खेत में पूर्व में एक ऐसे पेड़ खड़ा है उसको वहां से निकालना है तो किसान तो हैरान हो गए क्योंकि उनके खेत में कोई पेड़ वो तो दोनों टाइम पर जाते हैं आधी समय पर वही रहते हैं तो उन्होंने सोचा कि पंडित जी क्या बोल रहे हैं तो कोई पेड़ नहीं है तो उन्होंने पूछा पंडित जी पहले कोई पेड़ हो गया होगा उसका धड़ जो जड़ है ना शायद नीचे होगा उन्होंने बोला नहीं उसमें डाली पत्ते भी है फिर जाकर के देखा पंडित ने देखा माहौल तो बहुत साफ है तो वहां क्या हो जाता है वहां यह आकड़ा जो अर्क अर्क होता है ना जो दूध निकलता है ये है है कम पानी में भी जीवित रहता उसको पानी ज्यादा नहीं चाहिए तो उन्होंने बोला मैंने कहा ना देखिए यही इसका कारण है उसको निकालो तो इसमें इस प्रकार क्या है, है? देशे द्रुम, द्रुम, द्रुम, द्रुम पेड़ कल्प्रुम कल्प, कल्प वृक्ष वृक्ष है तो उसी प्रकार क्या हो जाता है कि जहां कुछ भी नहीं हो रहा है वहां जो कुछ करने वाले महान होता है उसी प्रकार क्या है इतने के याग्ञ की परंपरा से हटकर के चलते हुए हमारे बीच में आर्य समाज जो भी कर रहा है वो बढ़िया कर्मकांड हो गया बढ़िया कर्मकांड हो गया पर जो तो हम सोचेंगे इसमें से क्या हो जाता है हमारे जो परंपरा से जो जानकारी प्राप्त हो करके हम आ रहे हैं ना इस जानकारी से हम वहां वंचित रहते हैं वंचित रहते हैं इस कर्मकांड लिप्त होने के कारण विज्ञान की बढ़ोतरी नहीं होती हमारे वैदिक समाज में समाज में जो बढ़ोतरी हो रही है ना वो सिस्टम अलग है हवेजार जब जो बना, बनाया इस्तेमाल कर रहे हैं रॉकेट का निर्माण हो गया इस्तेमाल हो रहा है बम बनाया इस्तेमाल कर करने के लिए कोशिश कर रहा है, बंदूक निकल रही है और तोप बना करके उसका भी प्रयोग करता है, ये सारे के सारे को हम कहते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये मंत्र पढ़ करके उन्होंने नहीं बनाया पर उन्होंने तो तपस्या और विचार तो आज जरूर किया है अब इसलिए क्या है इस प्रकार के ये वैदिक परंपरा जो है ना परंपरा प्राप्त जो जानकारी है आज परंपरा के पास विज्ञान नहीं परंतु पद्धति है आर्य समाज के पास आ विज्ञान तो है परंतु उसकी परंपरा नहीं है तो एक दूसरे को वास्तव में यहां हमारी परिस्थिति जो है एक दूसरे को एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए परिस्थिति चाहती है परंतु दोनों अपने अपने अहम को छोड़ करके इसमें लय होना चाहिए ना लय होना चाहिए ना अब विशेष में बता रहा हूं कोई पौराणिक कर्मकांड चल रहा है हम वहां जाएंगे तो क्या बोले कोई पौराणिक पूजा है हम दूर में बैठते हैं दूर में बैठते हैं और ये पौराणिकों को मैंने देखा हूं जैसे कि हम संस्कार क्रिया करते हैं ना वो है वैदिक वैदिक कर्म चल रहा है बड़ी आस्था से बड़ी आस्था से बोल रहे है। बड़ी आस्था से बोल रहे हैं यदि हम अपनी थोड़ी अहम को नीचे कर दे हम शास्त्र के ज्यादा है शास्त्र के ज्यादा को अहंकार होता है क्यों क्योंकि शास्त्र को तो थोड़े पढ़े है थोड़ी जानकारी मिली है इस अहंकार के कारण अहम के कारण क्या है हम वहां झुकते नहीं है जैसे हम पति होते हुए पुरुष होते हुए पत्नी के सामने गलत होने पर भी झुकते नहीं है हमारे हमें झुकने नहीं देते उसी प्रकार क्या है यह पौराणिक परंपरा के साम, सामने परंपरा स्त्रीलिंग है ये नए जो नए जो हमारा जो मंडली है ना ये झुकते नहीं है तो वास्तव में इधर क्या कहना चाहिए वास्तव में हमें सारे शास्त्र पढ़ करके उनके घर में घुसना चाहिए किसके घर में पौरान। ये पौराणिकों के घर में घुसना चाहिए जहां परंपरा चालू है उसको बिगाड़ने के लिए नहीं उनको मदद देने के लिए इस समय कोई विद्वान पौराणिक परंपरा के अंदर चले गए जाएंगे ना कई कई प्रश्न कई कई जगह से आता है ये पौराणिक परंपरा उसका उत्तर नहीं दे पा रहा है वो उत्तर किसके पास है हमारे पास है तो उनके स्थान पर खड़े होकर के हम उस प्रश्नों का उत्तर देंगे ना ये हमारे कंधे पर चढ़ा करके ले जाएंगे कंधे पर चढ़ा करके और आर्य सामाजिक की स्थिति में क्या बताऊं आप देख लीजिए ठीक है ना कुछ आर्य समाज में ना आने वाले भी स्नेक होंगे पर देखिए एक विमर्श की दृष्टि में देखिए यहां जो पंडित जो है पंडित को हम बहुत दूर से बुला करके रखते हैं आर्य समाज के अंदर पंडित को बहुत दूर से बुलाते हैं कोई नेपाल के कोई केरला के कोई तमिलनाडु के गुजरात में तो यहां आने के बाद कोई बोलता है आप गुजराती सीखो नहीं सीखता है। क्यों नहीं सीखता है? क्योंकि उसके अंदर इतनी विजिग नहीं है मैं महान बनू या शास्त्रों को मैं फैलाऊ इधर वैधिकता को लाऊ इस पर इतना बड़े अंबिशन तो नहीं है उनके अंदर वो क्यों आया वहां खाने पीने का नहीं था इसने थोड़ा सा कर्मकांड सीख लिया किसी गुरुगुल में जाकर जा के छह महीने रहा वहां से एक सर्टिफिकेट मिल गया ये विवाह करा सकते हैं फिर समस्या हुई शादी होने की तो लड़की की कमी तो नहीं है एक के साथ विवाह भी हो जाता है, तो है आर्य समाज के मंत्री प्रधान बोलते हैं तुमको तो बाहर रहना पड़ेगा लंगर से खाना पड़ेगा हजार रुपये हम देंगे तो जियेंगे कैसे अरे तुमको तो हवन मिल जाएगा मिल जाएगी समझ समझे ना अब विवाह होने के बाद संबंध तो होगा पति पत्नी का तो एक दो एक वर्ष में क्या परिणाम आएगा बच्चा आएगा बच्चा आने के बाद प्रधान को और मंत्री को चिंता लगती है क्या पंडित जी डेढ़ साल हो गया आर्य समाज में आते जाते रहते हैं ना हम इसको निकालते वक्त ये न निकले तो तो उसके बाद में डेढ़ साल दो साल हो जाता ना उनको बहुत परिभ्रम हो जाता है परिभ्रम का मतलब परेशान हो जाता है ये पंडित को निकाल देता है समझ में आ गई ना अब देखिए मॉडर्न इंडस्ट्री में देखिए वैदिक कर्मकांड पद्धति में जहां पुरोहित का इलेक्शन बताया उसको देखिए यह कोई इलेक्शन पुरोहिंद में नहीं और कोई पुरोहित इसको लाना चाहता है तो उसको लाने भी नहीं देंगे इस प्रकार उसको निकाल देते हैं बाद में क्या हो जाएगा बाद में वहां जो बैठ कर के जो मैनेजर है ना वो शादी कराने लगेंगे उनका मदद करेगा फोटोग्राफर हमारे समाज में जो हर बार आते हैं ना फोटोग्राफर ये मदद करेगा पंडित जी देखिए ये वरमाला पहले डालनी चाहिए पहले के पंडित ऐसे ही कराते थे क्योंकि फोटोग्राफर तो देखते हैं उनको खींचना है ना तो प्रकार देखिए हमारी ये दोनों में में में कमी कमी होने होने के के कारण कारण एक तो अधिकारी वर्ग में, दूसरे पंडित जो वैधिकता परंपरा हमारी चली थी ना ये परंपरा भी अब नष्ट हो रहा या तो मान लीजिए हम शास्त्रों को पढ़ते हुए जागृत होते हुए इसको क्या है सचेत करें या तो क्या है हम थोड़ा उल्टा सीधा काम करें थोड़ा जीवन जिसका जो बचा था ना उसको भी खत्म कर दीजिए एक नई संस्था शुरू कर दीजिए दूसरे नाम से दोनों में एक ही, ही हमें करना है तो हम सोचे क्या करना है क्या करें मुझे लगता है स्वामी दयानंद सरस्वती जब आर्य समाज की स्थापना की बात आई बहुत इच्छित होकर के नहीं किए फिर सारे लोगों ने जबरदस्ती किया स्वामी जी ऐसा है ऐसे करेंगे ऐसे हो जाएगा हमारा भविष्य तो स्वामी जी तो फिर मुश्किल में आए स्वामी जी तुम्हारे तो समाज की स्थापना की अब देखिए उस महापुरुष ने इसके ऊपर अपना समय दिया अपने विचार दिया अपने सब कुछ आहुति के रूप में दिया यदि सच्चे दयानंद के प्रति हमारी सच्ची भक्ति है दोनों तरह दायम भी है भी है। तो क्या होना चाहिए हमें कुछ करना चाहिए दूसरी ये क्या है परंपरा के ज्ञान विचार कई विद्वानों ने कोशिश किया युद्धिश्वर मीमांस जी ने कोशिश किया पंडित भगवत जिज्ञासु जी ने ब्रह्मदत्त हाँ जिज्ञासु जी ने कोशिश किया हां जी उदय शास्त्री जी ने कोशिश किया उस परंपरा के से इसको जोड़ने का अब परंपरा क्या अवहेलना नहीं होनी चाहिए परंपरा होगी ना उनकी परंपरा जैसे कमजोर होगी हमारी भी परंपरा कमजोर होगी परंपरा किसके कमजोर नहीं है आज हमारे संतान हमारे नहीं रहा ना तो परंपरा उनकी भी बिगड़ी है हमारी भी बिगड़ी है वास्तव में यह बिगाड़ वास्तव में पूरे भारत देश की है देश का बिगाड़ है ना <laughs> आपकाल है तो आपकाल में क्या है एक लड़ाई जब होती है हमारे पूरे देश संकट में आएगा तो पूरा देश की एक था उसमें आ, होनी चाहिए, होती है आजकल राजनीति में देखिए होती है करगिल की लड़ाई हुई तो कांग्रेस ने तो नहीं बोला हमारा तो पूरा सपोर्ट है बीच बीच में गुरु गुर बोलते रहे परंतु पार्लियामेंट हाउस में तो उन्होंने तो मदद ही बताया तो ये मैं ये कह रहा हूं कि कर्मकांड पद्धति के अंदर ये प्रयाज और अनियाज है प्रयाज अनियाज के बीच में कर्मकांड कर्मकांड की विशेष पद्धति को लगाते हैं और न्याय दर्शन में क्या कहा क्या कहा वस्तु के बारे में वस्तु का सामान्य धर्म और वस्तु का विशेष धर्म इन दोनों को मिलाएंगे तो वस्तु पूर्ण रूप से हमारे सामने विद्यमान रहती है और वस्तु की जानकारी में सामान्य जानकारी भी हमारी होनी चाहिए विशेष जानकारी भी हमारी होनी चाहिए इसका मतलब अनुयाज के साथ प्रयाज के साथ कर्म की पद्धति को हम पूरे पूरे समझ लें अब इधर देखिए थोड़ा सा थोड़, थोड़ी सी भिन्नता स्वामी दयानंद जी के कई ग्रंथों में हमें मिल रही है क्या मिल रही है क्योंकि के प्रगरण में स्वामी जी ने सूर्य ज्योति सूर्य स्वाहा सूर्यो वर्चो सूर्य स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा सजूर सजुर्देवे न सविरा सजूर वत्या जुषाण सूर्यो वेद स्वाहा अग्निर ज्योतिर इस प्रकार क्या है आठ मंद्र लिखने के बाद इससे अग्निहोत्र करे लिखा और अग्निहोत्र की पद्धति में उन्होंने तीन संविधा कार्पण पांच घी कार्पण उसके बाद में जलप्रोक्षण सब लिखा तो किसी ने पूछा एक जगह पर थोड़े मंत्र दिया दूसरे जगह पर पूरे मंत्र दिया इसका मतलब ग्रस्थ के लिए अग्निहोत्र अलग बाकी लोगों के लिए अग्निहोत्र अलग ऐसे होता है नहीं ऐसा नहीं होता क्योंकि उन्होंने जो भी अपनी लेखनी जितने भी दयानंद जी ने चलाई ये बुद्धिमानों के लिए चलाई तो उन्होंने ये सोचा कि स्वामी दयानंद जी के स्वामी उन्होंने सोचा उनके कथनानुसार उनके कथन के ठीक ठीक सामर्थ्य तात्पर्य को समझते हुए हम उसको फॉलो करेंगे उन्होंने तो ये आग्रह तो किया परंतु हमने फॉलो नहीं किया तो वास्तव में अनुयाज प्रयाज अनुयाज के बिना उन्होंने प्रकरण में लिख लिया यानी आप तो किसी को भोजन देते वक्त ग्रस्त बहुत बुद्धिमता से काम करना चाहिए ग्रस्त को है ना? ग्रस्त जीवन के अंदर के अंदर प्रत्येक कार्य में बुद्धिमता दिखाने दयान जी लिखते हैं उसी ग्रस्त के लिए उन्होंने जब आदेश दिया केवल आठ मंत्रों को लिखा वहां क्या नहीं लिखा प्रयाज को और अनयाज को नहीं लिखा क्योंकि उन्होंने अन्यत्र उसको लिखा है उन्होंने यह सोचा कि अन्यत्र जो लिखा है उसको पढ़कर के ये गृहस्थी बुद्धिमान आ उसको सोच पूरे पद्धति को कर लेंगे इसलिए बार बार कहीं कहना पड़ता है हम पूरी बात नहीं कहेंगे उसके जो मर्म है उसको ही कहेंगे बाकी तो आ ये समझ लेंगे इस प्रकार हम आशा करते हैं ठीक है थीके? अब देखिए इस अग्निहोत्र को देखिए सुबह अग्निहोत्र के बारे में हमारी चर्चा शुरू हुई अग्नि का भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं होत्र का भिन्न भिन्न अर्थ होता है इन सारे अर्थों में अग्निहोत्र जो है वैदिक प्रामाणिक है वेद प्रमाण के अनुकूल है अब इसलिए समाज के जितने भी उन्नति का जो कर्म है उसको होत्र ही माना जाएगा उसके लिए अग्नि की जरूरी है और जिसके अंदर यह अग्नि जागृत नहीं है वो कुछ भी नहीं कर कर सकेंगे और स्वामी दयान जी ने सूर्योदय से पहले उठकर के मनुस्मृति के आधार पर श्लोगों को उठाकर के उन्होंने बताया अपने दिनचर्या पूर्ण करने के बाद एकांत स्थान में जाकर के गायत्री का जब करें सत्य प्रकाश में गायत्री का जब अर्थ के साथ कैसे करना चाहिए उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कब तक करने के लिए लिखा जब तक सूर्योदय हो नहीं होता तब तक, तक करने के लिए बोला गायत्री का जब ये हम नहीं करते सबसे पहले उन्होंने जो बात लिखी उसको आर्य हमारे हम दयान के अनुयायी हम इस गायत्री मंदिर के जप को नहीं करते उसके बाद में उन्होंने लिखा फिर वहां से लौट करके आने के बाद संध्या करे यानी सूर्योदय से पहले उठकर के एकांत स्थान में जाकर के पूर्वाभिमुख होकर के बैठ करके जो गायत्री का जो जब उन्होंने बताया यह संध्या नहीं है यह क्या नहीं यह संध्या नहीं है क्योंकि इसमें संध्या के अंगों का अनुष्ठान नहीं होता केवल गायत्री का हाँ अर्थपूर्ण जब होता है कब होता है जब तक सूर्य के जो आभा यानी सूर्य का जो प्रकाश अपने जो हरिंत कहने आ, जो उषा है ना यानी सूर्य के प्रकाश देखे और छोटा छोटा उधर उधर थोड़ा नक्षत्र भी दिखाई दे तब इसका इसको बंद करें फिर घर लौट करके आने के बाद संध्या करें उसके बाद में अग्निहोत्र करने के लिए बोला समझ में आ गया ना और संध्या के अंतिम मंत्र को देखिए समर्पण मंत्र होता है समर्पण मंत्र से पहले एक मंत्र है हे ईशुरा दयानिधे उसमें क्या बताया दयानिधे भगवृपया अनेना जप आदि कर्मणा जब हमने कब किया बताइए इसमें क्या लिखा कुल मिलकर के हा जब उपासनादि कर्मणा उपासना तो हम करते हैं मंदिर से संध्योपासना संघोपांग करते हैं जब कहां किया नहीं किया ये जब कब, कब करना चाहिए था सूर्योदय से पहले सूर्य के उदय होने तक तो करना था ये हम नहीं किया इसका मतलब हम ये जो संध्योपासना करते हैं ना ये जो पहले पहले इन्होंने जो गायत्री जब करने के लिए बोला ये क्या था ये था संध्योपासना के रहस्य को एक बहुत बड़ा ब्रेन है डाटा है क्या यह संध्या उपासना विधि संध्योपासना विधि के अंदर बहुत सारे डाटा भरा है इसको खोलने के लिए कुछ चाबी चाहिए ना ये चाबी कौन सी है ये चाबी है उससे पहले जो कर रहे हैं ना तो वास्तव में ऋषि कहते हैं चाबी है संध्या के मंत्रों को खोलने का उसके अर्थ को अंदर अनुभव करने का यानी ईश्वर को नजदीक से देखने का ईश्वर को अपने अंदर अनुभव करने का यह का है यह चाबी है कौन सा गायत्री को यानी यह समझ लो ना यह समझो समझ लो इसके कंप्यूटर के ब्रेन में जो डाटा है उसको खोलने का मौसम है कौन सा अब मैं आपको मंत्र बताता हूं इस मंत्र का ऋषि बंधु है मंत्र के ऋषि बंधु है छस है निचृत अनुष्टुप अनुष्टुप के अंदर चार गुना आठ बत्तीस अक्षर है उसमें एक कम होता है तो निचित अनुष्टुप हो जाता है निचित अनुष्टुप का मंद्र जो होता है उसको मंद से थोड़े ऊपर करके बोलना चाहिए गायत्री जो है सज्ज है सज्ज के बाद में ऋषभ आएगा, सरे उसके बाद में गांधार आएगा तीसरा स्वर तो को तीसरे में बोलना चाहिए वेद में लिखा है मंत्र के ऊपर ही लिखा है, है और इसकी देवता है रुद्र रुद्र कहा निवास करता है इस शरीर के अंदर निवास करता है ये जो हमारे जो शरीर है ना इस शरीर के अंदर जो न... रुद्र निवास करता है तो इधर बताते हैं देखिए ये शा ते रुद्रा हे रुद्रा ये शा, ये शा हा, यह ते भागा हे दस प्राण वाले हे एक आत्मा वाले रुद्र हमीद रुद, रुद्र है ये क्या है इस माउस को चलाएंगे ना शरीर के अंदर मनरेबी माउस को कैसे चलाएंगे संकल्प विकल्प जो होता है माउस का चलना है हम विचार करते हैं ना संकल्प और विकल्प संकल्प और विकल्प करेंगे ना तो एक जगह पर हमारे मन क्लिक करेंगे मुझे यह करना चाहिए बोल करके जैसे कि एक व्यक्ति हमारे सामने आते हैं कोई काम के लिए तो उनको काम दे तो काम देता वक्त आपका यह काम है कर सकते हैं बोला जी ये मुझे अच्छा नहीं लगता है तो तीन चार काम दिखाया वो क्या करेगा अपने मन से एक एक को विचार करेगा फिर एक को सिलेक्ट करेगा एक के ऊपर उनका मन वहां क्लिक हो जाएगा उस काम को लेंगे ना उसी प्रकार देखिए धर्म जो होता है ना व्यक्ति का धर्म को हम अपने पसंद से सिलेक्ट करते हैं समझ में आ गया ना तो इधर मंदिर में वही कहा ये रुद्र भागा सहा ससराबिका तम जुसस्व हम क्या करना चाहिए पूरे माहौल के ऊपर संकल्प विकल्प करते हुए क्या करना चाहिए सस्राम्बिका ससरा प्लस अंबिकया अंबिका होती है विद्या और विद्या का ससरा ससरा वाला भगनी के भगनी के साथ हमारे अंदर जो विद्या है ना वो अपनी भगनी के साथ रहती है तो विद्या की भग्नि कौन है जाइए ना अपने अध्याय में विद्या की भग्नि पास में है अविद्या अविद्या विद्या की भग्नि कौन है या कौन है या विद्या विद्या की भगिनी भगनी विद्या विद्या भयम सहा यहां या विद्या इग्नोरेंस अर्थ में नहीं है विद्या से भिन्न अर्थ में है विद्या से भिन्न अविद्या ये कौन है ये है क्रिया क्रिया इस विद्या को प्रकाशित करने का जैसे कि विद्या है साइंस और क्रिया है टेक्नोलॉजी ठीक है ना प्रैक्टिकल करके और उसको प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें टेक्निक आएगा टेक्निक के साथ विद्या का अनुशीलन करेंगे और टेक्नोलॉजी हो जाती है तो इधर तो तो कहा सौसरा अंबिकया निश्चित करने के बाद क्या करना चाहिए वो ज्ञान को प्राप्त करे ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उस ज्ञान को क्रिया के साथ जोड़े तो क्या हो जाएगा ससरा अंबिकया हो जाएगा अंबिका विद्या है अंबिका के साथ जुड़ो पहले उसके साथ में उसकी भगनी जो क्रिया है उसके साथ जोड़ो आगे क्या कहा ये सदे रुद्र भागा भागा का मतलब इस संसार में हे रुद्र तुम्हारा यही दायित्व है तुम्हारा यही भाग का मतलब क्या है जैसे कि दुनिया में बहुत सारे धर्म है इसमें आपका रोल क्या है इसने कहा रुद्रा यशदे भागा इसलिए तुम अपने मन जो भी चलाते हुए अपने बुद्धि में क्लिक करो क्लिक करते हुए जो विद्या निकलेगी उस विद्या को काम में लगाओ काम में लगाते हुए हे रुद्र तुम्हारा ये भाग रहे समझ में आ गई ना तो आगे क्या कहा भागा आ घुसते पशु इस भाग को निर्णय करने के लिए तुमको चलने के लिए आत्मा यहां बैठता है ना आत्मा इधर बैठे बैठे ब्रेन तक नहीं पहुंच सकता है इसलिए आत्मा को ब्रेन तक पहुंचने के लिए एक पशु की जरूरी है यह पशु कौन है जैसे कि हम कुर्सी पर बैठेंगे ना तो वहां और कंप्यूटर के अंदर जाकर कैसे तो नहीं कर सकते तो कुर्सी पर बैठे रहे इधर क्या करेगा अपने मौस को चलाओ वहां क्लिक करो आपके लिए जो निकलना है ना वास्तव में एक जो रखा ना ये ब्रेन ये वास्तव में हमारा ही ब्रेन है और जैसे इसके अंदर एक मदरबोर्ड है तो इधर क्या है एक पर्दा है और इस पर्दा के अंदर हमें जो चाहिए वो पर्दा के अंदर आएगा पर्दा के अंदर क्या आएगा जो ब्रेन में है वही आएगा जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना कभी नहीं सोचा कभी नहीं पढ़ा ये कभी भी आपके मदर में डिस्प्ले नहीं होगा तो उसको डिस्प्ले करने के लिए माउस को चलाना पड़ेगा ठीक है तो इसलिए कहा, कहा आ खुसते पशु तो तुमको तो बैठे बैठे तुम्हारे भागदेही का निर्णय करने के लिए ये तुम्हारे तो एक पशु को मैं दे, दे रहा हूं अब इसका पहला मंत्र है उसमें क्या कहा अच्छा कंप्यूटर का जब माउस चलाएंगे ना तो हमारे अंदर कौन से भाव होना चाहिए उद्वेग या शांति हमें कंप्यूटर से डाटा निकलनी है निकालनी है तो माउस को चला करके करेक्ट जगह पर हमें जो चीज रखा है ना जो टूल होता है ना माउस को ले जाइए ठीक है ना और टूल में आपका माउस जाएगा ना तो क्या होगा वहां एक कॉलम में एक रेक्टेंगल कॉलम में वहां लिखेगा क्या है उस टूल के अंदर आपको क्या मिलेगा समझ में आगे ना हाँ तो वहां जाकर के मान लीजिए अपने उपयोगी जो चीज है उसको क्लिक करना चाहिए तो हम शांतिप्रद तरीके से वहां बैठे उद्वेक के बिना बैठे इसलिए देखिए तो संबोधन ऐसा ही है सोमा क्या बुलाया आ, हे सोमा यहां पर भी ऋषि बंधु है छंद से गायत्री है सज्ज स्वर है देवता यहां सोम है तो कहते हैं है सोमा व्रते तो हमारा व्रत सोम का व्रत होना चाहिए शांति प्रद व्रत होना चाहिए, चाहिए। कत है तव मन तनुष बिब्रद मन ये सोम शांत होते हुए तुम अपने तनुषु शरीर के अंगों में क्या करना चाहिए मनहा बिब्रद प्रद घुमाना है घुमाना है इस शरीर के अंदर क्या करना चाहिए मन रूपी प्रग्रह को घुमाना है मन विप्रदे प्रजाबंद सचे मही इस प्रकार घुमाते हुए तुम प्रजा वाले हो जाए प्रजा वाले का मतलब क्या है इस प्रकार घुमाते हुए तुम अपने प्रजाओं को और अपने बंधुओं को क्या करना चाहिए अपने अपने पुत्रों को बंधुओं को इस प्रकार घुमाते हुए तुम्हारे भागदे धर्म के आचरण करते हुए तुम सब, तुम उन सब उन मदद करो मदद करो बोलता है आज देखिए ये जो मानव बुद्धि मानव बुद्धि क्या है धीमी गति से चलने के कारण क्या कर दिया एक ब्रेन का एक मेन ब्रेन है, उसका एक सब ब्रेन जैसे मेन पोस्ट ऑफिस का सब पोस्ट ऑफिस होता है क्यों होता है क्योंकि मेन पोस्ट ऑफिस से डायरेक्ट पूरी डिलीवरी नहीं हो सकती है तो सुविधा के लिए क्या करते हैं हम सब पोस्ट ऑफिस लगाते हैं परंतु उसका पोस्टमास्टर जो मेन जो पोस्टमास्टर है वो एक होगा उसका पिन कोड जो होता है वो एक होगा तकाने का मतलब देखिए हमारे सामने एक तो भगवान ने दिया कंप्यूटर है दूसरा हमने जो बनाया है वो कंप्यूटर है एक ब्रेन है वो सब ब्रेन है पर इसके प्रयोगता कितने होता है इन दोनों ब्रेनों के प्रयोगता ये की होता है ये उत्तर है हाँ बहुत कम होने का मतलब क्या है एक ही होता है ना हाँ तो कंप्यूटर की बात को समझने के लिए भी इस ब्रेन के बिना नहीं समझ सकते हैं यदि भगवान के द्वारा दिया गया साक्षात ब्रेन जो भी कंप्यूटर हमारे पास ना हो तो बाहर के कंप्यूटर के जो डाटा है वो किसी काम का नहीं है मदरबोर्ड में जो डिस्प्ले है वो किसी काम का नहीं है और कंप्यूटर तो अपने डाटा का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसके अंदर भी हमारे ब्रेन में जो जो है वो ब्रेन के लिए नहीं पीछे बैठी हुई आत्मा के लिए जैसे होता है उस प्रकार सामने वाला डाटा भी इस ब्रेन के लिए नहीं वो भी इस ब्रेन के पीछे हाँ तो इसका मतलब आत्मा के सामने एक असली कंप्यूटर एक नकली कंप्यूटर परंतु दो दोनों आ दोनों दो, दोनों को क्या है कोर्डिनेट करेंगे तो क्या होगा इधर बताया ना प्रजावंहा हम प्रजावान हो जाएंगे बहुत सारे लोगों को बहुत बड़े बड़े उपकार कर सकेंगे देखिए अमेरिका को देखिए अमेरिका का मदद कहां नहीं पहुंचता अन्य के रूप में पैसे के रूप में हथियार के रूप में मेडिकल एड के रूप में एजुकेशन के रूप में टेक्नोलॉजी के रूप में उसका एड कहां नहीं पहुंचते और उसमें जनसंख्या कितनी है हमसे भी बहुत कम तो कम जनसंख्या को लेकर के इतने बड़े साम्राज्य का संचालन कैसे करते हैं उन्होंने बहुत सारे उनके ब्रेन तो काम कर रहा है उसके साथ में बहुत सारे सब ब्रेनों को इन लोगों ने बनाया ठीक है ना तो परंतु अब मांत देखिए मंत्र को तो हमने उठा करके बता दिया ये इसका मूल है परंतु तो तब भी कंप्यूटर को जो बनाने का शय जो है ना उनी को कोई जाता है क्योंकि उसके पीछे उन्हीं की तपस्या है उन्हीं की तपस्या है तो कोई कोई लोग पूछते हैं क्या आपके वेद के अंदर इस प्रकार की बात का मूल है, कंप्यूटर का मूल है रेडियो का मूल है दूरदर्शन का मूल है तो सबका मूल है ठीक है पर तो किसी के खोज करके निकालने के बाद इसको मैं जानता था इस जानता था तो पहले क्यों नहीं निकाला <laughs> अब इसलिए उपहासी हो जाता है ये हम जो इस प्रकार उपहासी होने में ये स्वयं हमारे अहम ही हमें गड्ढे में डाल रहा है तो इस अहम को नष्ट करो तो शुरू में ये स्वीकार कर ले हम आलसी है हम आलसी है जो आलसियों के हाथ में वेद विद्या कभी नहीं रहनी चाहिए ठीक है ना अब मान लीजिए क्योंकि वेदविद्या भगवान ने शुरू में तो योग्यों को दिया ना अयोग्यों को तो नहीं दिया अयोग्यों को कभी नहीं देते यदि हम मालसी है तो तो यह बात हो जाती है तो इधर बात यह बता रही है प्रयाज और अनुयाज उसके अंदर कर्मकांड होता है तो सबसे पहले संध्योपासना से पहले क्या है गायित्री का जब करते हैं गायत्री के जब है मऊस है उस गायत्री के जब को जो करेगा वो संध्या के जो सारे अर्थ है ना वो खुलकर के सामने आएगा वो जगत को देखेंगे बाद में मंद्र को देखेंगे मंत्र को देखेंगे जगत को देखेंगे तो क्या हुआ जगत से उसको ज्ञान मिलेगा मंत्र समझ में आएगा मंद्र से उसको ज्ञान समझ में मिलेगा वो जगत को समझेंगे तो यथा वेदे तथा लोके यथा वेदे जैसे वेद में है वैसे लोक में है जैसे लोक में है वैसे वेद में है ये दोनों अनुपूर्व होता है इसलिए कहा अंध संतम न जहाती अंध संतम न पश्यती कोई कोई पूछते हैं अब मैं देखिए मैं तो बहुत भूल कर रहा था मैंने इन दर्शन शास्त्रों को बहुत बड़ा मानकर के मैं इनको सूत्रों को रेटा मार दिया और तब से लेकर के दिन रात इसी के बारे में सोचता रहा अब मैं वेद मंत्र को उठाकर के देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है यह तो जनसामान्य की भाषा है वेद की भाषा वेद का जो भाव है जनसामान्य का भाव है यदि इसकी शैली को पकड़ते हुए रोज स्वाध्याय करते हुए इधर हमारा एक भूल है बताऊंगा स्वाध्याय करते हुए हम वेद से चलेंगे वेद के मंत्रों को रटना वेद के मंत्रों को खोलना इसका विभाग करना इसके उच्चारण करना इससे खेलना इससे अंध्याश्क्री का अंध्याश्क्री है ना अंध्यारी इससे खेलना यदि हम करते होंगे तो क्या होगा ये सारे विज्ञान क्योंकि ऋषिनों कहता है वेद मंत्रों का जो ज्ञान है यह सहज है सरल है मुझे लगता है दर्शन शास्त्र ही वास्तव में कठिन है दर्शन शास्त्रों के सूत्रों की संगति लगाना ही कठिन है परंतु कब लग रहा है, दूर्ट। है। देखिए जीवन में आखिर यही होता है ना आत्मा परमात्मा कहा है यहां है और परमात्मा को कहा ढूंढते हम हाँ बहुत बहुत दूर दूर जाकर के ढूंढ लिया फिर बाद में अपने मन मंदिर में देखिये इनका घर का नाम मन मंदिर है मन मंदिर में भगवान है और छाते को दर रखा था छतरी है ना छतरी को यहां लगा करके कोई छतरी ढूंढ रहा था तो ता आपके आपके बगल में ही छतरी है हाँ हाँ तो मैं तो ढूंढ रहा था हाँ कभी मोबाइल किधर तरह होते हुए गंडी बचते समय हम सब जगह पर ढूंढते हैं बाद में इधर का हाथ डालते हैं ना गंडी बंद हो जाती है तो ये सारे कर, करने के बाद जब भगवान इधर प्राप्त हो जाता है ना तब तो सोचते हैं मेरे जैसा इतना मूर्ख और कोई नहीं है वो स्वयं क्या है अपने कोई इस प्रकार मूर्ख समझ लेते ना उस समय पर उनका अहंकार का भंड तभी अहंकार का भंड जब ईश्वर इधर मिलेगा तब तक कि ये ईगो रहता है इस ईगो रहने के कारण ईश्वर ने सोचा ये बोझ उठा करके उनको मैं घुमाऊ इसलिए गीता शास्त्र में क्या कहा यंद्रा मायया परमात्मा हमें अहंगार रूबी यद्र के ऊपर चढ़ा दिया उस इंद्र को घुमा दिया हम पूरे अपने अहंगार को घुमाते हुए आ, कभी कभी ऐसे होता है जो बस होता है ना बस बस में कोई बुढ़े माँ बूढ़ी माँ है ना बस के अंदर बस में चढ़ती है और ये, ये बहुत स्पीड में चलती यूपी यानी में जाएंगे तो प्राइवेट बसेस बहुत ज्यादा है केरल में बहुत ज्यादा है बहुत स्पीड में चलती है तो जब उतरने का वक्त आता है ना पैर नीचे लगते ही वहां का कंडक्टर बोलते हैं माझी हाथ छोड़ दो तब तक क्या होता है माजी क्या सोचती है अब ठीक है आराम से खड़े होने दीजिए फिर बाद में हाथ छोड़ूंगा तो बाद में क्या हो जाता है वैसे जो चल पड़ती है ना तो बोला माँ जी हाथ छोड़ो तो माजी क्या चिलती है अरे मुझे रुकने दीजिए मुझे रुकने दीजिए पर तो हाथ नहीं छोड़ती वहां क्या करना चाहिए था उतरती है हाथ छोड़ती है ना उसको कोई नहीं खींचेगा पर वो स्वयं बस में पकड़ी हुई है वो पकड़ी है बस को और वो चिल्ला रही है मुझे छोड़ो ये है ना उसी प्रकार हम अपने अहंकार में पकड़ते हुए अहंकार को तुर सुरक्षित रखते हुए क्या है भगवान को ढूंढ करके पूरी दुनिया घूमने के बाद तुम चिल्ला रहे है मुझे चुटकारा दे दो छुटकारा कैसे देंगे क्योंकि आज इसको हम पकड़ कर के रखा है है ठीक ना यदि वो हमें पकड़ कर के रखा होता तो छुटकारा दे सकता था पर भगवाने हमें पकड़ कर को नहीं रखा वास्तव में इस शरीर के अंदर हम स्वयं बंधे हैं ये बंधन हमारे ही द्वारा इधर क्या है गायत्री जप करें उसके बाद में आकर के संध्योपासना करे उसके बाद में अग्निहोत्र करे यानी मैंने कहा ना ब्रह्म यज्ञ सबसे टॉप मोस्ट वहां से देव, देव यज्ञ ये करके उठे नाश्ता पानी जो भी करे भोजन जो भी करे करने से पहले क्या है सहचर भूतों को भी क्योंकि हमने इधर जो खेती कर रहे हैं ना ये खेती का जगह एक मात्र हमारा नहीं है उसमें असंख्य प्राणियों को भगवान ने बनाया और ये जो घर बनाया ना ये प्लॉट हमारे घर बनाने से पहले बहुत सारी कीट पियां थी घर बनाने पर क्या हो गया अब एक टेक्नोलॉजी हम लाए ना, ट्रीटमेंट। पहले तो चिंटिया घुसती थी अब देखिए चिंडियों को घुसने के लिए भी हमने मना कर दिया तो इसके लिए कहते हैं जहां जहां चिंटिया चलती है ना वहां थोड़ा आटा डाल दो थोड़ा अनाज डालो थोड़ा मिठ्ठा डालो ये चिंटियां कभी एक टेक्नोलॉजी है गैलविनाइ लोहा जो होता है ना लोहा आप पानी के साथ लोहे के संपर्क हो जाएगा तो जंग लगता है तो क्या करते हैं जो, जो मेटल है ना सिंह का कोटिंग करते हैं उसके ऊपर उसके बाद मैं पानी में डालो पानी का संपर्क सिंह के साथ होगा लोहे के साथ नहीं होगा तो हम जो बाहर आटा डालते हैं ना वास्तव में बो, ये ये है सिंह क्योंकि फिर एंक्रोच नहीं करेगा हमारे पड़ोसी क्यों चोरी करते हैं उसके उसके उसके पास पास पास नहीं उसके पास नहीं नहीं है है है यही मानना चाहिए उसके पास नहीं है इसी प्रकार देखते हैं ये प्रयाज अनियाज के अंदर अग्निहोत्र होता है ठीक है उसके बाद में उसके बाद में वहां लिखते हैं जमान पूर्व के तरफ मुख करके बैठे यजमान जो है पूर्व की तरफ मुख करके बैठे उसके राइट साइड में यजमान की पत्नी हो राइट साइड में तो किसी ने पूछा ये राइट साइड में क्यों बिठाते हैं राइट साइड को कहते हैं दक्षिण और लेफ्ट को कहते हैं उत्तर उत्तर में पति और पति के दक्षिण में पत्नी ये क्यों है तो इसका उत्तर ये होता है कि पत्नी उम्र में छोटी होती है और पत्नी मन से भी पत्नी जो है ना बुरा नहीं मानना हाँ मन से भी पत्नी जो है छोटा है पत्नी का दिल जो होता है ना छोटा है इसलिए ऋषि ने क्या कहा छोटे मनवाले को अंदर का काम की दीजिए बड़े मनवाले को बाहर का काम दीजिए और पत्नी जब है देखिये ना वो सदा अपने पतिदेवी की चिंता पतिदेव को खिलाना पिलाना और अपने पतिदेव को कोई लेकर ना जाए अपने पतिदेवी के ऊपर कोई नजर ना डाले ठीक है ना पुरुष भी ऐसा सोचता है अपने पत्नी के संबंध में परंतु पुरुष का व्यापार का क्षेत्र जो है हाँ। पर्द पुरुषों में एक कमी है वो कमी क्या है वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाता है गुस्सा में आएगा वो थोड़ा रिजिड है ठीक है ना हा अब इस, इस कारण से क्या हो जाता है कि परिवार का जो भार है ये पत्नी को ही सौंप दिया जाता है हम आ, ये हम दस रुपया कमा लिया ये पत्नी के हाथ में रखेंगे ना वो सुरक्षित रहेगा क्यों क्योंकि खर्च नहीं करेगी हमारे हाथ में दस रुपया तो बस एक गोड़ तक जाने तक की होगा या किसी को देगा कुछ तंबाकू बीड़ी आदि लेकर के खत्म हो जाएगा उसी प्रकार देखते हैं ना ये अंदर के पूरे कार्यों को देते हुए हमारी जैसे कि पुरुष जो कमाएगा ये कमाई को हम कहते हैं योग पहले पास हमारे पास नहीं था मेहनत करके उसको हम कमा लेते हैं ना इसको कहते योग इस योग को क्या करना चाहिए रक्षण रक्षण करने के लिए पत्नी को सौंब दो रक्षण हो जाएगा इसको कहते हैं क्षेम योगक्षेम जैसे कि बोल ना तुम्हारे पास पैसा आया तो एल आईसी को दे दो हम तुम्हारे लिए रखेंगे और बढ़ाएंगे जैसे तुम्हारी पत्नी कर रही है तो वहां इसलिए कहते हैं योगक्षेम ठीक है ना इसका मतलब भगवान ने स्त्री को क्षेम के लिए ही बनाया और पुरुष को योग के लिए ही उसके बाद में क्या करेगा यह पत्नी अपने अंदर रहते रहते रहते क्या करेगा पुरुष के लिए भोजन बनाएगा घर को सजाएगा अपने पुरुष के लिए बच्चों को पेट में धारण करेगी उसका पालन करेगी उसको तैयार करेगी तो पुरुष क्या करेगा पुरुष ये भोजन लेकर कमाई लेकर के आएगा थक करके आएगा तो उसको एनर्जी रिस्टोर करने के लिए उसको भोजन चाहिए तो भोजन क्या करेगा पत्नी भोजन बना करके पति को खिलाएगी नहीं पति को परोस करके रखेगी अब मान लीजिए यदि मुंह में देता तो गुजराती में क्या बोलता है थी थी। उसको खिलाना बोलते हैं भोजन खिलाओ का मतलब थाली तक था, थाली तक था, था, पहले दिन में तो मुंह में खिलाते थे बस तो तो ये क्यों ये वैदिक व्यवस्था के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए ऋषि लोग क्यों मजबूर हो गए तो अग्निहोत्र का विज्ञान ये कहता है जो सूर्य जो होता है ये दैविक जगत का यह पति है सूर्य जो होता है दैविक जगत का पति है और भूमि जो होता है दैविक जगत की माता है आध्यात्मिक ही नहीं दैविक जगत की इसके बीच में एक है चंद्र यह सूर्य और भूमि का यह पुत्र है सूर्य और भूमि का पुत्र है जिसको सोम नाम से भी कहते हैं अब यह सूर्य कैसे भूमि को एनर्जी देता है आ, ये कमाई को जोड़ता है कमाई को पुरुष क्या करेगा सैलरी मिलेगा तो अब मि जोड़ेगा फिर गिनेगा फिर बाद में पत्नी को देगा ना तो ये सूर्य जो करता ना आपका जो मिलकत होता है ना ये मिलकत को जोड़ देता है मिलकत को जोड़ने से क्या होगा शक्ति आएगी ना मान आपके हाथ में पैसों में पैसा भरा रहता है ठीक है ना तो स होता है ना होता है ना आ, तो अहमदाबाद जाना पड़े केवल दस रुपया जाने का पंद्रह रुपया जाने का पंद्रह का, का, तो एक कॉन्फिडेंस नहीं होता बीच में एक रुपया ज्यादा खर्च करना पड़े फिर चलकर आना पड़ेगा ना चौदह रुपये में तो बस वाले आपको लेकर नहीं आएंगे ठीक है ना तो भय रहता है हमें इसलिए देखिये वानपर जाने के लिए जब तैयार होते हैं ना तब भी क्या हो जाता है अपना जो कॉम्पेंसेशन सरकार से मिलेगा ना कुछ पैसा तो अपने नाम पर, पर दो देखिए वानपस्त संस्कार विधि को पढ़कर देखिए वहां पैसा हाथ में जमा करने के लिए बैंक में जमा करने के लिए मना किया है कुछ भी न ले जो मिलेगा उससे पंच महाय करे अपने पुत्र बच्चों से कुछ न मांगे कुछ हाथ में न रखे तब सच्चे वानपस्थ होगा ऐसे पर से पश्चिम मिलेगा ठीक है हाँ तो ये सूर्य जो होता है मिलकत को जोड़ता है मॉडर्न लैंग्वेज में कहेंगे तो दो हाइड्रोजन के आटम को जोड़ता है एक हीलियम आटम बनता है उसमें से बहुत सारी ऊर्जा निकलती है ये ऊर्जा वहां से कहां आएगा कुछ ऊर्जा चंद्रमा पर जाएगा अपने पुत्र के लिए पॉकेट मनी देते हैं ना बच्चों को शारीरिक लेकर क्या आते पॉकेट मनी देते हैं तुम्हारे जेब खर्च के लिए बाकी जो एनर्जी है भोजन बना करके घर की व्यवस्था संभालने के लिए पृथ्वी को देती है समझ में आ गया ना इसलिए देखिए सूर्य सूर्यमा से चंद्रमा को पॉकेट मनी मिलता है वही चंद्र का प्रकाश है तो भूमि देवी क्या करती है भूमि देवी क्या करेगा सूर्य से जो कमाई आई ना वह स्टोर करती है भूमि देवी के गर्भ में जो अग्नि है यह वास्तव में सूर्य की अग्नि है इस अग्नि से क्या करेगा अपने पूरे पृथ्वी मंडल पर पेड वनस्पतियों को पैदा करेगा यह पेड़ वनस्पति देखिए पैदा होते ही कहां जाने के लिए कोशिश करता है अपने पिता को देखने के लिए जाने के लिए कोशिश करता है संध्य उपासना में देखिए क्या बताया ध्रुवादिक विष्णु अधिपति ये विष्णु कौन है ये विष्णु है भूमि के गर्भ में जाकर के व्यापक होने वाला सूर्य का सूर्य की शक्ति समझ में आ गए ना यह जो भूमि के तल पर जो पेड़ वनस्पतियां पैदा होती है यह पेड़ वनस्पतियां वास्तव में सूर्य के बीज बोने पर भूमि पर पैदा होता है समझ में आ आगे ना और यह पेड़ वनस्पतियां पृथ्वी से ही पैदा होता है और वास्तव में भूमि के अंदर जो गर्मी है यह वास्तव में सूर्य भूमि के अंदर व्यापक हो गया कभी कभी ऐसा होता है ना हमें कष्ट हो तो पत्नी के कंधे पर भी अपने सिर रख सकते हैं ना नहीं रख सकते रख सकते है ना आश्वास पाने के लिए तो सूर्य की रेशमिया भूगर्भ के अंदर चला गया यह है विष्णु इसलिए कहा ध्रुवा हम जहां बैठे हैं उसके नीचे जो एनर्जी रूप है यह वास्तव में वही सूर्य की शक्ति भूगर्भ में व्यापक होकर के अग्नि रूप बनकर के रहने वाली है तो यह भूमि क्या करेगी पता है भूमि के अंदर केवल अग्नि ही नहीं भूमि के अंदर उसी प्रकार सोम भी है पानी भी है जल भी है तो भूमि क्या करेगा सूर्य के द्वारा प्राप्त हुई अग्नि से पदी को किससे खिलाए उन्हीं के कमाई से ही है ना पदी के कमाई से ही सूर्य को खिलाना चाहिए भूमि देवी क्या करेगा इधर से सोम भेजती है इधर से तो इसका मतलब उसका जो हाथ है वो सोने का है रेशमिया कौन से वर्ण वाली है अलग भाषा में वेद ने कहा यह वास्तव में सूर्यमा का ये हाथ है।, हाथ है वो यहां आकर के क्या करेगा इधर से सोमक को खींचेगा इसको वेद में कहा पवमान सोम ये पवमान सोम क्या है यही हाइड्रोजन है यही हाइड्रोजन है तो सूर्य को हाइड्रोजन कहां से मिलता है वेद के आधार पर सूर्य को हाइड्रोजन पवमान सोम जो है मॉडर्न लैंग्वेज में हाइड्रोजन है यह भूमि देवी ही तैयार करके रखती है जैसे थाली में परोसती है ना पत्नी उसी प्रकार रखती है सूर्य का किरण हाथ आकर के उसको ले लेता है इसलिए सूर्य जीवित है समझ में आ गया ना और यह सोम सौ, भूमि देवी चंद्रमा को भी देती है ठीक है ना तो इसका मतलब एक तरह से भूमि देवी से चंद्रमा को सोम मिल रहा है और ऊपर अपने पिता से चंद्रमा को अग्नि मिल रही है तो जिस अग्नि में सोम मिल जाता है वो गर्म होगा ठंडा होगा ना गर्म ना ठंडा ना गर्म बहुत सुखकर है चंद्रमा का जो प्रकाश है इसलिए बहुत सुखकर है इसी प्रकार क्या है ये सूर्य चंद्रमा पृथ्वी को लेकर के हमारी वैदिक ग्रस्ताश्रम धर्म की व्यवस्था को ऋषि ने क्या कर दिया यथा यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे तो जैसे पिंड में, में होता है जैसे भवन में होता है वैसे समाज में होता है जैसे समाज में होगा वैसे राज्य में होगा जैसे राज्य में वैसे राष्ट्र में जैसे राष्ट्र में वैसे विश्व में जैसे विश्व में उस प्रकार पूरे ब्रह्मांड में इसी प्रकार ऋषियों ने क्या कर दिया बो सारे सर्कल्स खींच लिया। लियाम एक सर्कल है एक और मिल जाएगा? आवाम। एक और और मिल मिल जाएगा जाएगा आवाम, इस इस प्रकार ये के हम इस भाव को बढ़ाते-बढ़ाते बढ़ाते-बढ़ाते जाइए। तो कौन बढ़ाएगा पति पहले बढ़ाएगा पति को देखते हुए मेरे पति ऐसे हैं, सिर्फ पत्नी को भी बढ़ाना पड़ेगा क्यों एक होकर के रहना है ना अपने धर्मों को पूरे करना है ना श्री ऋषियों ने कहा जो पत्नी जो होती है साहा धर्मनी होती है और पति के अनुरूप चलने वाली होती है उसका नाम है पति व्र पति व्रद का मतलब दूसरे पुरुष के चेहरे पर नहीं देखे देखती है यह अर्थ नहीं पति का वृद्ध है धीरे धीरे धीरे अपने हृदय रूपी वृत्त को बढ़ाते बढ़ाते पूरी दुनिया को इसके अंदर स्थान देना क्यों पुरुष क्या बना बनना चाहता है जीवन के अंतिम दशा में सन्यासी एक व्यक्ति पुरुष सन्यासी कब बन सकता है पूरे संसार को आ, जब अपना समझेंगे ना सबको अपना समझेंगे ना तो एक व्यक्ति को सन्यासी बनने का दूसरी ये अपने पत्नी सन्यासी बनने के लिए जब योग्यता बढ़ाएगा ना तदनुसार मैं भी बढ़ाऊं उसी प्रकार अपने बच्चों को भी बढ़ाने के लिए हम अनुशासन में रखे अनुशासन में यह पढ़ाना नहीं ये बैठ पढ़ो बोल करके नहीं स्वयं आचरण करके दिखा दे वो स्वयं क्योंकि धर्म जो होता है चौदना से होता है ग्रंथ पढ़ने से नहीं होता वाक्य को रेटा मारने से नहीं होता और हुक्म चलाने से नहीं होता धर्म जो होता है चौदना से होता है श्री पूर्व इमाम सब कहा चौदना तो ये चौदना कैसे होती है हम स्वयं आचरण करके उनको दिखा दे आ, आज के बच्चे को कह दे कोई हरिश्चंद्र नामक चक्रवर्ती इस भारत देश का साम्राट था आज के बच्चे मानेंगे क्योंकि आग, आज आज ने देखा अपने पिता को देखा हरिश्चंद्र का कोई इलेक्शन पास में भी नहीं आता ना अपने भाई में न अपने पड़ोसी में ना अपने साधु में न संत में छलकापट देखते हैं ना तो कभी विश्वास नहीं करेंगे तो बोला हरिश्चंद्र की कहानी मिथ मिथ टोटली इसलिए रामायण महाभारत सभी को उसने क्या कर दिया आज की पीढ़ी मिथ में डाल दिया क्योंकि कोई लिविंग एग्जाम्पल उसके सामने कोई आदर्श कथापात उसके सामने नहीं है नहीं है, नहीं है। और देखिए एक हुआ था महात्मा गांधी जी उसको तो हमने कभी से कोड़े में डाल दिया है ना महात्मा गांधी को भी हमने कोड़े में डाल दिया ना रविशंकर जी को अब केवल पुतला रखा है पता नहीं कब तोड़ेंगे इसलिए क्या होता है ये जितने भी बातें होती है ना ये मेरे घर की बात नहीं है ये सारे के सारे ब्राह्मण ग्रंथ से लेकर के सारे ग्रंथों में इसका वर्णन हुआ है इसलिए स्वामी दयानंद जी बोलते है वेद के पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है अब देखिए हम दयानंद के लिए बहुत धन्य है और एक ही हम करते हैं क्या है इसको सिवाय हम सब कुछ करते हैं इसके सिवाय हम सब कुछ करते हैं है? तो इसलिए क्या ये चौदह लक्षणार्थो धर्म हमें अग्निहोत्र में दिखाई देता है हमारे पारिवारिक जीवन में दिखाई देता है जब हम तो धर्मा, इस चौदना के धर्म की इस परिभाषा पर हम चलेंगे ना, साधु ने जो नियम बना करके रखा, उस पर चलेंगे तब जाकर के क्या होगा परिवर्तन जरूर आएगा तो उसके लिए क्या होगा हम सबके अंधकरण में एक साथ भगवान प्रेरणा देना तो साह तो सह वी कल्बाई तेजस्वीनाधीतमस्तु विषाव शातिशाशा